रुद्र और ब्रह्मा का नाम विभाजन इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने महान ओज वाले बड़ा भगवान को प्रणाम किया था और देवों के देव अर्ध नारीशर को शरीर से समुद्दपन किया था पहले ही उत्पन्न होने के साथ वह महान धोनी वाले वे रुदन करने लगे थे ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था कि तुम क्यों रो रहे हो उन महेश्व रुदन करने से वे रुद्र नाम वाले हुए, उन ब्रह्मा जी ने कहा हे महाचय आप रुदन मत करो इस प्रकार से कहे हुए वे रुद्र सात बार रोये थे, अर्थात सात बार उन्होंने रुदन किया था। फिर ब्रह्मा जी ने इसके उपरांत सात दूसरे नाम किए थे, सर्वभव भीम और चौथा नाम महादेव किया था, पांचवा नाम उग्र, छठ ब्रह्मा जी ने कहा मेरे द्वारा जिस प्रकार से आपका विभाग किया गया है वैसे ही आप अपने आप को विभक्त करिए आप भी बहुत ही सृष्टि के ही हैं आप भी प्रजापति हैं इसके अनंतर ब्रह्मा जी दो भागों में विभक्त हो गए थे वे अपने आधे भाग में पुरुष हुए और आधे भाग में नारी हुए थे उसमें प्रभु ने विर सृष्टि की रचना करो उस विराट भी तपस्या का तपन करके उसने स्वयं मनु का सृजन किया था उस स्वयं मनु ने भी तप करके ब्रह्मा जी को परितृष्ट कर दिया था इसके द्वारा तुष्ट हुए ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए अपने मन से दक्ष का सृजन किया था अर्थात दक्ष को मन से ही उत्पन्न कर मनु के द्वारा दशावतार ब्रह्मा प्रणत हुए थे और फिर भी और मानस पुत्रों की सृष्टि की थी उन पुत्रों के नाम ये हैं मरिचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलाक कृतु प्रचेता वशिष्ट ब्रह्मु और नारद इन सबका उत्पादन करके जो कि मन के ही द्वारा हुआ था फिर स्वयं भुमनु से उन्होंने कहा था कि आप सृजन करो यही कहकर बरा भगवान ने इसके अनंतर पौत्र से द्वारा सात सागरों को खोदकर परमेश्वर ने पृथ्वी को उनको बल्ले के आधार पर बनाकर सृजन किया था। इसके उपरांत उन्होंने सात बार भ्रमण करके सात महासागरों की रचना करके सात द्वीपों को अवशेषन करके वे फिर पृथ्वी के अंदर चले गए थे। लोकालोक पर्वत को इस पृथ्व उसको सुदर्शन रूप से वित्ती में प्रांत में ग्रह की भांति स्थापित कर दिया था। हे विप्रगणों, मैंने आप लोगों के समक्ष में यह आद सृष्टि का वर्णन कर दिया है। हे महर्षियों, प्रत्येक सर्ग में मैं इसको बतलाऊंगा, उसे आप सर्वन करिए। मारकंडे महर्षि ने कहा यह आप लोगों ने बराह सर्ग का सर्वन कर लिय अलग किया गया था विराट रुद्र मनु दक्ष और मरीची आदि मानस पुत्रों ने जिस जिस सर्ग का अलग किया था वह प्रतिसर्ग भी कहा गया है विराट सुतनी वंश में होने वाले मनुओं का सृजन किया जिनके द्वारा यह जगत वितत किया गया है मनु ने सात मनुओं की रचना करके बहुत सी प्रजा को बना दिया था अर्थात बहुत अधिक प्रजा की सृष्टि की इच्छा वाले मनु ने जो स्वायंभू नाम वाले थे उन्होंने दूसरे सुता छह मनुओं का सृजन किया उन छह मनुओं के नाम ये हैं सरोचिस आत्वे तामस रेवत चाच्छुस और महान तेज से संयुक्त विवस्वान स्वायंभू मनु ये यस् राक्षस पिशाच नाग गंधर्व किन्नर विद्याधर अप्सराएं सिद्ध भूतगण पशु कीट रजल में उत्पन्न होने वाले और जल में समुद्दपन इन सब की रचना की थी इस प्रकार के सब को स्वयंभू मनु ने अपने सुतों के सहित सृष्ट किया था वह इसका प्रतिसर्ग प्रकीर्तित किया गया है अन्य जो छह मनु थे उन्होंने भी अपने अपने अंतर में स्वयं प्रतिसर्ग को चराचर में प्राप्त किया करते हैं यज्ञ यक्य का सब गुणों की सृष्टि किए थे। देवर्षि दक्ष ने परम श्रेष्ठ बहुत से सुतों का समुत्पादन करके सोमे आदि महर्षियों को और पित्री गणों को उत्पन्न किया था तथा सृष्टि को प्रवर्त किया था। यह इसका प्रत्यक्ष कहा गया है। हे विप्रों, विप्र उसके मुख से उत्पन्न हुए थे और छत्रिय दोनों बाहुओं से समुद पन्न हु चारों वेद ब्रह्मा के चार मुखों से उत्पन्न हुए यह ब्रह्मा जी का प्रत सर्ग है जो ब्रह्म सर्ग इस नाम से कहा गया है मरीचि ऋषि से कश्यप ऋषि ने जन्म लिया और कश्यप से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ जिसमें देव और दैत्य दानव सभी उत्पन्न हुए थे यह उसका सर्ग कीर्ति का हुआ था अत्रि ऋषि के नेत्रों से ने और तभी से उस चंद्रवंश से संपूर्ण जगत व्याप्त है और वह उसका ही सर्ग कीर्तित किया गया है अथर्वांग रस के रस और बहुत से दूसरे पौत्र हुए जो भी मंत्र और तंत्र आदि हैं वे सब अंग रस की ये कहे गए हैं पुलस्तका प्रथ सर्ग है जो बल और वेग से समन्वित था कार्करदेव गज अश्व आदि बहुत अधिक प्रजा हुई � आत्यव्य है इसका ही सर कहा गया है कृतु अत्रि के वालखिल पुत्र हुए थे जो सभी कुछ के ज्ञान रखने वाले और परम अधिक तेज से संयुक्त थे ये अठासी हजार थे जो कि जाजुल्ले मान सूर के ही समान हुए थे प्रचेता के जो सब पुत्र हुए थे वे सब प्राचितस इस नाम से प्रतीत हुए ये छः संख्या में थे और अग्नि के सद वशिष्ठ ऋषि के श्रोत सुकालिन थे और दूसरे योगी थे ये अरुंधती से उत्पन्न पचास आरुंधेते कहलाते थे यह वशिष्ठ अर्थात श्री वशिष्ठ मुनि का सर कहा जाया करता है ब्रह्मू ऋषि से जो उत्पन्न हुए थे जो दैत्यों के परोहित थे वे कवि और बहुत विशाल बुद्धि वाले हुए उनसे यह संपूर्ण जगत् व्� तथा विमान हुए थे एवं अन्य प्रश्नोत्तर से नर्त्य गीत और कौतुक हुए थे इन दक्ष और मरिची आदाराओं के ग्रहण करने वाले बहुत से पुत्रों का उत्पादन कर दिया इस पृथ्वी को और देवलोक को पूरित कर दिया था उसके सबके पुत्रों को भी पुत्र हुए और फिर उन पुत्रों के भी पुत्र हुए ये उत्पन्न पुत्र आज भी भून उत्प, उत्पन्न हुए, स्रोत से बायु समाधान हुआ, तथा भगवान विष्णु के मुख से अग्नि ने जन्म लिया, यह प्रतिसर्ग विष्णु है, उस भात दस दिशाएं भी हुई पीछे सृष्टि की रचना करने के लिए चंद्रमा अग्नि नेत्र से अवतरित हुआ, भगवान भवन भासकर कस्यूब से उत्पन्न हुए, जो भार्या के संयुक्त थे, बहुत से र स्रगाल, बराह और उष्ट रूप वाले पलब, गोमायु, गोमुख, रीछ, मार्जर के मुख वाले थे, तथा दूसरे शिंग और व्याकर के मुख वाले थे, सभी अनेक प्रकार के सस्त्रों के धारण करने वाले थे, तथा विभिन्न और अनेकों रूप वाले थे, एवं महावल से युक्त थे, हे दुष्यंतों, यह प्रतिसर्ग आपको बतला दिया ह� अब दैनंदिन अर्थात दिनों दिन में होने वाली प्रलय को कल्प सेश से आप लोग सर्वन कीजिए मारकंडे मुनि ने कहा यह मनवंतर मनु का काल होता है जितने पर्यंत वह मनु प्रजाओं का पालन किया करता है वह एक ही मनु होता है और वह काल मनवंतर इस नाम से प्रसिद्ध होता है यह देवों के अर्थात एक ही मनु के काल में देवगणों क संयम हुआ करता है ऐसे चौदह मन्मंत्रों का एक कल्प होता है जो ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ करता है ब्रह्मा जी के दिन के अंत में उनको सोने की इच्छा उत्पन्न होती है और फिर महामाया योग निद्रा ब्रह्मा जी के निकट आ जाया करती है इसके अनंतर भी लोकों के पिता महाब्रह्मा जी ने अपरमित तेज वाले भग नाभि के पद्म में प्रवेश करके वे सुख से सयन किया करते हैं उसके पश्चात भगवान विष्णु स्वयं रुद्र रूपी जनार्दन होकर उन्होंने पूर्व के ही भात संपूर्ण तीनों भूनों का विनाश कर दिया था वायु के साथ वहिन ने महा प्रलय कालों में जैसे ही वैसे ही संपूर्ण तीनों जगतों का दहा कर दिया था प्रताप से उस दारुण अग्नि से जन प्रपित्रित हो गए हैं।